नारायण नारायण आज का विषय है नाम और सत्कर्म नाम सत्कर्म की नींव है और चोटी भी है भगवान के स्मरण में किया हुआ कर्म ही सत्कर्म की श्रेणी का होता है भगवान का विस्मरण होकर किया हुआ कर्म सत्कर्म नहीं हो सकता मान लो कोई व्यक्ति मुंह से केवल राम राम कह रहा हो और उसे भगवान का विस्मरण हो गया हो तो बताइए कि उस नाम स्मरण उसका नाम स्मरण सत्कर्म होगा वास्तव में नाम स्मरण स्वयं सिद्ध होने के कारण जाने अनजाने नाम स्मरण करने पर भी वह सत्कर्म ही कहलाता है क्योंकि भगवान का यह वचन है जहां मेरा नाम स्मरण हो वहां मैं हूँ तात्पर्य भगवान का नाम स्मरण और भगवान ये दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते जो नाम स्मरण कर रहा हो उसका ध्यान भगवान की ओर हो या ना भी हो फिर भी उसका कार्य सत्कर्म ही होगा अन्य कर्म और नाम स्मरण में बहुत बड़ा फर्क है। अन्य कर्मों की पूर्ति नाम स्मरण के द्वारा होती है उसमें सत्यत्व भी नाम स्मरण से ही आता है इसके विपरीत नाम और अपूर्णता असंभव है फलत नाम भगवंत के स्मरण में लिया गया या नहीं यह प्रश्न निर्माण ही नहीं होता बल्कि नाम स्मरण प्रारंभ होते ही सत्कर्म शुरू हो जाते हैं बच्चा होते ही माँ उसे पिलाती है उससे प्यार करती है उसे दुलारती है ये बातें जैसे सहज भाव से न सिखाते हुए हो जाती हैं वैसे ही नाम स्मरण करने वाले की स्थिति सत्कर्म के बारे में होती है यदि माँ से कहा जाए कि तू बच्चे को गोद में ले लेकिन उसे प्यार मत कर तो यह जैसे संभव नहीं वैसे ही यदि नाम स्मरण करने वाले से कहा जाए कि तुम सत्कर्म मत करो तो वह भी संभव नहीं हो पाएगा वह सत्कर्म जरूर करेगा सत्कर्म सफल हुए यह कब कह सकते हैं जब नाम स्मरण शुरू हो जाएगा भगवान हमें यह कह चुके हैं यदि तुम चाहते हो कि तुम मुझ में समा जाओ तो पहले गृहस्थी ठीक ढंग से करो प्रत्न में कोई कसर मत रखो और भगवान हमें उसका फल देने वाला है यह भी ध्यान में रखो जो परिस्थिति निर्माण होगी उसमें संतोष रखो संतोष मत बिगड़ने दो और इसके लिए जो दवाई मैं कहता हूँ उसे ग्रहण करो यह दवाई सब रोगों से मुक्त करेगी जानते हो कि वह दवाई कौन सी है वह दवाई है मेरा नाम सचमुच तुम नाम स्मरण का अभ्यास करो हमें ऐसा निश्चय करना चाहिए कि नाम स्मरण के सिवाय हम जीवन जी ही नहीं सकते नाम स्मरण के बिना मैं जी नहीं सकता ऐसा हमें निरंतर लगना चाहिए नाम के प्रति हमारी जो निष्ठा है वह हमारे जीवन को सफल बनाने में कैसा काम करती है यह तो उसे ही समझेगा जो निष्ठा से नाम स्मरण करता है नाम से जिसे प्रेम हो जाता है उसका सर्वाधार स्वयं भगवान बन जाता है यह ध्रुव सत्य है अतः प्रेम से और लगन से नाम स्मरण करो कम से कम एक बार भगवान को इस लगन से पुकारो राम राम कि स्वयं उसे आपसे मिलने की तीव्र इच्छा हो नारायण नारायण